IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला अक्षर की कहानी आज का अक्षर है च तो आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम च से चंद्रमुखी अरे यह आज बच्चे कहां रह गए पता नहीं आज मैं जल्दी आ गया या बच्चों को देर हो गई हमेशा तो जल्दी आ जाया करते हैं ठीक है भाई कुछ देर आराम ही कर लेता हूं तब तक आ, आ, आ, अरे बच्चों अरे तुम लोग तुम मां के को अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ शाबाश पहले ये बताओ कि आज इतनी देर हुई क्यों बताओ यानी चंचल के जन्मदिन था हैं अरे वाह तभी इतने खुश नजर आ रहे हो भाई ये टोपियां ओपियां सर पे हैं अच्छा बच्चों ये बताओ कि वहां पर तुम जब गए केक काटा अरे वाह अच्छा बताओ केक किससे काटा चाकू चाकू से ठीक है तुमने केक खाया भी होगा तो खाया किससे चम्मच चम्मच से तो यानी च से चंचल हुई फिर च से चाकू आया फिर च से चम्मच आया आहा क्या बात है बजाओ ताली <laughs> अच्छा बच्चों ये बताओ अरे वाह 1 मिनट 1 मिनट क्या हुआ गार्गी बोलो चश्मा ले लिया पूर्वि ने चश्मा ले लिया चा से चश्मा अरे वाह हमें एक और ला कर दो ऐसे ही बढ़िया चश्मा मैं कहां से लाऊंगी ओ नहीं <laughs> नहीं आप आपको नहीं देना बेटा <laughs> नहीं दिया हां मैं जरूर कहूंगा जाके चंचल को कि वो चश्मा एक और ला कर दे तुम्हारे <laughs> <laughs> तो ठीक है भाई सुनते कहानी तो बच्चों सब तैयार हां शाबाश तो आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है च से चंद्रमुखी की कहानी किसकी कहानी चंद्रमुखी, चंद्रमुखी की कहानी शाबाश चंद्रमुखी तो बच्चों एक थी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची जिसका नाम था चारू क्या नाम था चारू च से चारू।, चारू वो छुट्टियों में अपने चाचा के पास रहने जाती थी च से चाचा चारू। चाचा के गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था चंद्रमुखी क्या नाम था चंद्रमुखी शाबाश चासे चंद्रमुखी वो बहुत ही प्यारी चंचल और चतुर थी बच्चों चारू चंद्रमुखी के साथ दिन भर खेलती रहती अच्छा ही बताओ चंद्रमुखी कैसी लड़की थी चंचल चलाक चलाक चासे चालाक नहीं थी होता तो है चासे चालाक लेकिन वो चालाक नहीं थी बहुत ही सीधी सादी थी चालाक नहीं बेटा चतुर चतुर शाबाश तो बजाओ तालियां कंजूसी क्यों कर रहे हो हां बच्चों चंद्रमुखी ने एक चिड़िया पाल रखी थी क्या पाल रखी थी चिड़िया जैसे चिड़िया बच्चों वो दिन रात चंद्रमुखी के आगे पीछे उड़ती रहती थी और चंद्रमुखी को बड़ा मजा आता था चंद्रमुखी उस चिड़िया को चीची कहती थी चीची चीची जैसे चीची उस चिड़िया को चंद्रमुखी से बहुत प्यार था चंद्रमुखी को भी उससे बहुत प्यार था ठीक है चीची बताएं क्या खाती थी क्या क्या भैया दाना क्या हां दाना यानी चुग्गा अच्छे से चुग्गा बिल्कुल सही और हां इसके अलावा साथ-साथ वो चीनी भी खाती थी ची। हां चीनी अच्छे से चीनी चीनी शाबाश बच्चों चंद्रमुखी के जो पापा थे चीनी को गर्म करके वो उसका गाढ़ा घोल बनाते थे हम उसे चाशनी कहते हैं वो चीनी की चाशनी बनाकर बेचते थे इसलिए उनके घर में ढेर सारी चीनी होती थी च से चीनी और च से चाशनी चाशनी शाबाश रसगुल्ले में चाशनी चाशनी कहते हैं किस में डालते हैं रसगुल्ले में रसगुल्ले में और गुलाब जामुन गुलाब जामुन जाम। वो पानी आ गया मेरे तो मेरी बुआ जब मैं 3 साल की थी मुझे देती थी अरे वाह वाह वाह वाह अरे एक बात और बताओ जलेबी कभी खाई है में किसमें डुबोते हैं चीनी चाशनी चाशनी में जलेबी बहुत पसंद है मैं और जलेबी जलेबी को उसको जले लगा के आई हूं अरे वाह ये <laughs> सच्ची बाबा जी कभी-कभी आते हैं अच्छा अरे वाह तो चीची दाना तो अपने आप खा लेती थी लेकिन जब तक चंद्रमुखी चिड़िया को अपने हाथ से चीनी ना खिलाती चीची चिड़िया बस चीं चीं चीं चीं करती रहती तो चा से चाशनी चा से चीनी, चीनी, चीनी चा से ची चा चीनी चा से चारू शाबाश चा से चीची चा से चीनी वाह वाह चा से चिड़िया चा से चिड़िया अरे वाह वाह बजाओ ताली भाई बजाओ ताली चा से चाकू चा से चाकू चा से चश्मा अरे वाह चा से चम्मच चा से चूहा चा से चूहा अरे वाह चा से चूड़ी चा से चूल्हा चा से चूल्हा अरे वाह चा से चांद चा से चांद क्या बात है चा से चंदू चा से चंदू चा से चंद्रमा चा से चूही चूहिया चंद्रमा चा से चंद्रमा चा से चंपा चा से चंपा चा से चंपा चा से चंपा चा से चमेली अरे वाह वाह वाह वाह चीकू चा से चीकू अरे वाह आपको कैसे चाटना अरे वाह वाह कैसे कैसे कैसे चाशनी चाट चाटनी चास चट लिया हा हा हमारे सारे बच्चे बड़े होशियार हो गए भाई तो चिंचि जो थी वो बहुत चतुर और चालाक थी एक बार चांदनी रात में चंद्रमुखी घर से बाहर चारपाई पर सोई हुई थी चारपाई हां चास है चारपाई उसी समय एक चोर चासे चोर चोर चोर चुपके चुपके चौर, चासे चुपके चुपके चोरी करने आया चोरी चासे चोरी बजा ताली हां तो जब वो सोई हुई थी चारपाई पर कौन चंद्रमुखी तोत उसी समय चुपके-चुपके एक चोर चोरी करने आया चीं-ची चिड़िया ने ये देख लिया उसने चीं चीं चीं चीं चीं चीं करके शोर मचा दिया और पता है चोर के हाथ में क्या था क्या था चासे? चाकू, चाकू। शाबाश क्या नाम है बेटा आपका लवनीश लवनीश ने बड़ा अच्छा जवाब दिया बजाओ ताली तो चोर के हाथ में एक चाकू भी था पर चंद्रमुखी बिल्कुल भी डरी नहीं वो बिल्कुल डटी रही क्योंकि वो हिम्मत वाली थी निडर थी साहसी थी उसने क्या किया कि चीनी की चाशनी जो गाढ़ी-गाढ़ी थी उसे चोर पर फेंकने लगी कैसे फेंकती अरे, ले, अरे ले, मेरा मदन चिप अरे क्या हो गया अरे अरे घर में बताओ क्या हुआ क्या हुआ भैया चिप-चिपी चाशनी से चोर लथपथ हो गया च से चिप चिपी लपत हो गया बिल्कुल भीग गया आए हाय आए हाय ये क्या क्या लग गया ओह चाशनी तो तब उस पर एक साथ ढेर सारी चींटियां चल गईं सही कहा चा से चींटियां और वो उसे काटने लगी अरे अरे अरे ये छोटी अरे तुम ये तो काटती बस बस बस हो गया हो गया छोटी चा से छोटी Gyasa... और... चा से चुंबक चा से चुंबक अरे वाह वाह वाह वाह बच्चों कमाल हो गया और चा से चीटियां चा से चोट और चोर को भी चींटियों के काटने से चा से चोट लग गई हां और बच्चों चोर हाय हाय का शोर मचाने लगा <स्ति wizard> <senses women> <iteration> अरे अरे अरे अरे अरे एक कीड़े ने काट खाया हां तो बच्चों एक तरफ वो चोर चिप चिप से परेशान था ऊपर से चींटियां काट रही थी चा से हां चुटी चुटी काटती थी ना चिड़िया चुटकी चुटकी कैसे चल कैसे चल कैसे चप्पल कैसे चल कैसे चमक कैसे चमक क्या बात है कैसे चमकती बहुत बढ़िया चमकीला चमक चम्मत वाह हां बच्चों तो पता क्या हुआ इतना ज्यादा शोर सुनकर चारू उसके चाचा और गांव के बाकी लोग भी आ गए और सब ने चोर को पकड़ लिया बच्चों इसी बीच इसी बीच बच्चों चंद्रब की पुलिस को भी बुला लाई तब तक गांव वालों ने चोर को जूते चप्पलों से खूब मारा खूब दनाई की उसकी हां चासे चप्पल चासे कांटे कांटे भी खूब लगाए कांटे हां चासे चांटा बच्चों चंद्रमुखी ने पुलिस को चोर की चादर दिखाई चा से चादर चादर शाबाश जिसमें चोर ने चोरी का माल रखा हुआ था चोरी चोरी और पोटली बनाकर रखी थी चोर ने उसमें ढेर सारा चांदी का सामान था क्या से चांदी क्या से चांदी शाबाश बजाओ तालियां हां और बच्चों पुलिस को यह समझ में आ गया कि जरूर हो ना हो यह वही चांदी चोर था जिसे पुलिस बहुत समय से तलाश रही थी पुलिस ने चंद्रमुखी को शाबाशी दी शाबाश शाबाश चंद्रमुखी शाबाश हां और पता है फिर पुलिस ने उसे इनाम भी दिया खूब ढेर सारा इनाम दिया चांदी का बजाओ ताली और इस तरह से चंद्रमुखी पूरे गांव में सब की प्यारी वन्चुकी थी चारो के चाचा के गाउं में थी एक लड़की चंद्रमुखी बड़ी ही चंदल बड़ी चा तुर्वो चंदल पे लगी फेकने चंद्र मुखे चीखा चो जब चीटिया काटे चाटे चप्पल चासे चाचा चंद्रमुखी से चंद्रमुखी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार प्रमीत शर्मा और बच्चे संगीतकार हरभजन सिंह गायन स्वर प्रेम कुमार अनुजा बिसारिया और बच्चे ध्वनिंकन बडी लैंगलिंगडो और सरोज महापात्रा निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी N.C.E.R.T.